चक्षु स्वतार ब्रह्मोपन स छो के परिषद तृतीयाध्याय त्रयोदश खंड के सप्तम मंत्र को ऊपर विचार कर रहा था जिसमें कहा था अथा यद अतःपर्व ज्योति दिवलोक के ऊपर में जो ज्योति है प्रकाश रूप ब्रह्म है ज्योतिषा तो ब्रह्म है ये जो ज्योति प्रकाशित हो रही है विश्वता पृष्ठेश्वर सर्वता पृष्ठेश्वर सारे संसार के ऊपर है खाली जो लोग के ऊपर ही नहीं, जिस तथा इन्हें वो सर्वतः तो अनुत्तमेश सबसे उत्तम उत्तम लोकों में जो प्रकाशित हो रहे वाले लोकों में है। प्रकाशित है तो वो ज्योति यही है कौन है यदि अश्विन अंतपुरुषे ज्योति ही होगा इस शरीर के भीतर में जो ज्योति है या वही क्रम में यह है कि ज्योति है करके कैसा पता लगे यहाँ आत्मा है करके कहते हैं तस्य ऐसा दृष्टि उसका दर्शन यह है दर्शन का प्रकार यह है। आपको दर्शन ऐसा करना है कैसा यदा यशविन डाले जिस अवस्था में अश्विन शरीर है इस सभी में संस्पर्शेण उष्णिमानंद जाना है तो विंद्र के द्वारा पर्श के द्वारा ऊष्णिमा को जानता है यदि ऊष्णिमा है वो तो ज्योति है आत्माह पुष्णिमा उसके लिए हेतु है लिंग है जैसे बनने का हेतु होता है धूम धूम से दूरस्थ बनने का अनुमान से ज्ञान होता है इसी प्रकार ये ज्योति का भी अनुमान से ज्ञान होता है पुष्णिमा के मार्ग से जब शरीर में उष्णिमा है तो वो ज्योति है ऐसा और एक श्रवण भी है उस ज्योति का पश्य ऐसा स्तृति ही उस ज्योति का पश्य ज्योतिषा ऐसा स्तृति ये श्रवण है उसका क्या श्रवाण है णों अपदाये इस प्रकार के को अतिगृह माने अपिधायक उसको कान को बंद करके दोनों काम बंद करने पर निनदम कहते हैं बैल के डुगरने के समान जो आवाज सुनाई पड़ता है काम बंद करने पर अथवा नदथुर का माने रथ के घोष के समान निनदमिव रथ के आवाज के समान अथवा बैल के डुगरने के समान अथवा बाहर में जो जलती हुई अग्नि है उसमें जो चर्चा सब होता है उसके समान जो शब्द समाई पड़ता है काम करने का श्रवण है उसका उस ज्योति का श्रवण है कहा नाद, नाद आदि बोलते हैं ऐसा का का थी थी था तदे उस ज्योति का वही ज्योति को तदे कहा उस ज्योति को दृष्टम्त श्रुतम्त ये उपासर्म विशिष्ट करके दो गुणों का आधार करके उपासना करना चाहिए दर्शनीय है और श्रवणीय है श्रुत नाम से पास उपासना फल क्या होगा कि आनुष्ठिक फल ये होगा चक्षुष्या चक्षुषिक दर्शनीय होगा लौकिक फल और दूसरा श्रुत होगा विख्यात तो होगा और ये तो लौकिक फल अलौकिक फल अदृष्ट फल जो होगा उद्योग तो ब्रह्मभाव को प्राप्त होना होगा। तो कहा था इसी के भाष्या थी है कुछ हो गया था ठीक है टीका नर्वश्दर्तिवाद आत्मनों तेन संघ कथम तस्माद्द ब्रह्म उत्पन्न विजय सर्वश्द का प्रयोग सर्वतःषुषायाशब्दो संकुचित आता सर्वने सारा आता है तो आत्मा भी आ गया तो आत्मा के ऊपर में आत्मा कैसे प्रकाशित करेगा यही शंका सर्व शब्द से असंकुचित वर्तित्व संकुचित भर्ती नहीं होता सतंकुचित भर्ती होता है संकोच नहीं होता उसका आत्मनोपी तीन संग्रह सर्व शब्द बोल दिया तो आत्मा भी आ गया उसके साथ सर्वम सर्वत सबके ऊपर में वो कहा तो आत्मा के ऊपर कैसे होगा वो ज्योति प्रभु कहते प्रथम तस्मा आप ब्रह्म उस आत्मा से ऊपर ब्रह्म कैसे होगा और आत्मा है कैसे आत्मा के ऊपर ब्रह्म है ठेका शंका हो गया ठीक है ये शंका तो सर्वतः पृष्ठेश्व का अर्थ संसाराधर ही कहते राष्ट्रवास सबके ऊपर नहीं संसार के ऊपर वह है आत्मा के ऊपर नहीं तो सर्वतः पृष्ठेश् का अर्थ कर दिया संसाराधपर ही राष्ट्र संसार के ऊपर है संसार टीका में कहते तस्से सर्व शब्द वाच्य संसार को ही सर्वशब्द का वाच्य होता है संसार ही होता है आत्मा नहीं होता है सर्वशब्द का वाच्य कहा संसार ए वही सर्ववाच्य होता संसार है यही सर्व है सर्वशब्द का अर्थ है संसार ही होता है ठीक है तस् अनेक तत्व सर्व और तत्व क्यों संसार अनेक रूप में होता है डट पट अनेक रूप में है इसलिए सर्व का प्रयोग वहां योग्य है संसार के लिए होता है आत्मा नया आत्मा एक है निर्वय है उसमें सर्वशब्द का प्रयोग होता नहीं है तस् अनेक मन संसार से अनेक अनेक होने से सर्व शब्दार्वस का, का योग्यता उसी में है इसलिए सर्वथा पृष्ठ का अर्थ करना संसाराध उपाय संसार से उपाय तो ज्योतिमान है वही ज्योति यह है। जो ज्योति दिवलोक जो से ऊपर प्रकाशित हो रही है और जो तो संसार से ऊपर प्रकाशित हो रही है वही ज्योति यह है यहां देखना ज्योति को ज्योति माने स्वयं प्रकाश आत्मा यह समझना है आत्मा सर्वशब्द अनुपत्तिमा आत्मा में सर्वशब्द के उपपत्ति नहीं किसान करते हैं आत्मा सर्वशब्द का विषय नहीं होता क्यों असंसारीड़ा का आत्मा तो असंसारी है ना असंसार ऋणा आत्मा एक है तो सर्वशब्द का प्रयोग नहीं होता जहां स्वगता सजातीय विजाती आदि भेद होंगे वही सर्व शब्द का प्रयोग होता है आत्मा में स्वगता भेद भी नहीं है सजातीय भेद भी नहीं विजातीय भेद भी नहीं असंसार ही एक एक आत्मा एकत्वाद एक होने से आत्मा असंसारी है एक होने से और निर्भेदत्वाद भेद रहित है स्वगता सजातीय विजातीय भेद से रहित है जो स्वगता आदि भेद वाला होगा वही सर्वशब्द का वाच्य होता है आत्मा स्वगतादि भेद से रही था इसलिए सर्वशब्द का वाच आता नहीं है इसलिए <laughs> सर्व सृष्टे सुधार संसारा यही आते होगा कहते हैं सर्वशब्द से अनेकवाचकवाद सर्व शब्द अनेक अर्थ का वाचक होता है जब अनेक होंगे तो सब सर्व सब कहते हैं सारा का सारा अनेक हो तो सब बोला जाता है एक, -एक व्यक्ति शब्द नहीं बोलता सर्व शब्द से अनेकर्थवाचित्वात सर्वशब्द अनेकअर्थ का वाचक होने से आत्मनी चा, आत्मनी से आत्मा एक है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है इसलिए सर्वशब्द का प्रयोग होने नहीं सकता आत्मा में एकत्व प्रकार, प्रकार, तो प्रकार भेद से नित्य मुक्त तस्वीर असंभव प्रकारभेद सजातीय आदि जो प्रकार स्वगत सजातीय बिजातीय भेद प्रकार क्यों नित्य मुक्त है आत्मा उसमें असंभव है स जातीय वेदादी होना संभव नहीं है असंभवा न तर्वशब्द प्रतीति तस्वे आत्मन सर्वशब्दा न प्रतीतिशब्द से आत्म का ज्ञान नहीं होता संसार का ही ज्ञान होता है इसे इसलिए पृष्ठ शुक संा न अतमेश उत्तमा नव अमान ऐसा भी अर्थ हो सकता है अनुत्तम का अर्थ जो उत्तम न हो अधम हो उसको अनुत्तम कहा जा सकता है तत्पुरुष समाज का नकार जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण कहते थे ब्राह्मण का वेद तो इतर सिद्ध हो जाता है इसलिए नव उत्तम अनुत्तमा कहेंगे तो उत्तम ने मन अधम है ऐसा होगा अधम लोक में प्रकाशित हो रहा, उ, प्रकाश रहा। अनुत्तमेशु ऐसा आया है तो अनुत्तमेशु उत्तमेशु कहा तो ये तत्पुरुष समाज की शंका हो सकती है तो तत्पुरुष समास यहाँ नहीं है अनुत्तम इसमें बहुवरी समास न विद्यते उत्तमो यार जिससे उत्तम कोई नहीं है ऐसा सर्वोत्तम को अनुत्तम कहा जाता है सर्वोत्तम जो होगा उसको अनुत्तम बहुवरी करने पर और तत्पुरुष करेंगे नए समास करेगा तत्पुरुष तो अधम हो जाएगा अनुतम का अर्थ ये संतमा न भवंती अनुत्तम उत्तम जो नहीं होते उसको अनुतम कहा जाता है तत्पुरुष समास करना पड़ेगा केशु इति तत्पुरुष शंकाय उन लोगों में प्रकाशित हो रहा है यह अर्थ आएगा अनुत्तमेश्वकेशु क्या अर्थ मान अध्यम लोगों में प्रकाशित हो रहा है यह अर्थ आएगा ब्रह्म ऐसा अर्थ आया शंका होने पर कहते हैं तन द्वारा उस तत्पुरुष समाज के निवृत्ति करने के लिए निवृत्ति के माध्यम से बहुगुरी सिद्धि अर्थम बहुगुरी सिद्धि के लिए अनुत्तमेश्वर बहुबरी समाज है इस सिद्धि के लिए विशेषण ले विशेषण लगा दिया क्या विशेषण अनुत्तमेश् के बाद में उत्तमेश्व बोला अनुत्तमेशु के अर्थ कर दिया उत्तमेशु उत्तम लोगों में प्रकाशित हो रहा है बड़े बड़े लोगों में हिरे नगर के लोगों में प्रकाशित है जो ब्रह्म वही ब्रह्म यहाँ है ये बोलना चाहते हैं इतने बड़े बड़े स्थान में प्रकाशित होने वाला ब्रह्म वही ब्रह्म यहां है एक हृदय ये बतलाना चाह रहे हैं जिसने कहा तत्पुरुष इत्यादि कहा था अनुतमेशु भाष्य में अनुतवेशु तत्पुरुष समास संघ का निवृत आह की अनुत्तम पद में तत्पुरुष समाज की क्षमता की निवृत्ति के लिए कहा उत्तमेशु उसका विशेषण लगा दिया अनुतमेशु का यह विशेषण उत्तमेश लोकेशु माने सत्य सत्यलोकादिशु यह अर्थ आएगा अनतमेशु उत्तमेशु लोकेशु माने सत्यलोका जो प्रकाशित हो रहा है जो ज्योति वही ज्योति यह है माने ये ज्योति सामान्य ज्योति नहीं वही है परमात्मा वहां प्रकाशित हो रहा है वही परमात्मा यह है यहां किसके द्वारा पता लगता है यहां वो ज्योति है उष्णिमा के द्वारा जब जीवित शरीर में गर्माइश मिलती है तो उसके द्वारा वहां आत्मा है सिद्ध होता है क्योंकि मरे हुए शरीर में आत्मा जहां नहीं है वहां गर्म भी नहीं रहता जहां जहां उष्णिमा होगी वहां वहां पाया जाता आत्मा है जीवित शरीर में उष्णिमा मिलती है वो उष्णिमा के माध्यम से आत्मा कर एक तो यही कहता है टीका में कहते हैं किम ये केसु पर ब्रह्म निर्दिष्य उन लोगों में परब्रह्म का निर्देश उपदेश क्यों होता है उन लोगों में सत्यादि लोग में जो लोग से ऊपर अर्थात दिवो ज्योति ही दिव्य थे विश्वतः पृष्ठ सर्वतः पृष्ठ संसार से ऊपर और जो उत्तम उत्तम लोग हैं उन लोगों में प्रकाशित हो रहे जीव ज्योति कहा क्यों कहा एक संका है किम यति तेसु पर ब्रह्म निर्देश उन लोगों में ही परमात्मा के निर्देश क्यों परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है जो ज्योति उन लोगों में प्रकाशित हो रही है ऐसा होता क्या अन्य लोगों में नहीं है क्या अन्य लोगों में भी तो है किम तेसु पर ब्रह्म निर्देश है तस् सर्वगत परमात्मा तो ब्रह्म तो सर्वगत है तो उन्ही लोगों में क्यों दिखाया खान विषय दिखा दिया ये अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यतेत पृष्ठेश्वर सर्वतः पृष्ठेश् अनुत्तमेश् उत्तमेश् लोकेश् यही बताया तो विशेष विशेष स्थान क्यों बताया वो तो सर्वत्र है ये शंका करें कहा हिरण्य गर्भादिकारी अधिभाषण करते हैं हिरण्य गर्भादि कार्यस्थ जो परमेश्वर हिरण्य गर्भादि रूप में बैठा है कार्यस्थ पर ईश्वर से आसन्न अब हिरण्य गर्भादिप कार्य जो ब्रह्म है कारण ही कार्य रूप में आ जाता है अस्तित्र से आया हुआ है तो हिरणनगरवादी कार्यस्थ तो परमात्मा है ब्रह्म है वह परशेश्वर ईश्वर्य परमात्मा है वह हिरनगरवादी कार्यस्थ बैठा हुआ उसका आसन नजदीक है वो लोग परमात्मा हिरणनगरवादी रूप में जो आया हुआ परमात्मा का नजदीक में वो लोग दश अत्यादि लोग है इसलिए उन लोगों की चर्चा की टीका चेहरे उत्तम कृषि टीका में कहते हैं तत्कार परम कार्य। कार्य रूप से जो स्थित पर लोकेश्व्य उसी गो उत्तम लोक कहा तकलोका हिण्यगर्वाद सर्वत्र तर पर होते हुए भी तस् पर ज्योतिज्वाएं ये ज्योतिष अवैसे कहा गया परमात्मा सर्वत्र सतो भी सर्वत्र होते हुए भी सत्यलोकादिशु जो आदि हैं वहां हिरण्य गर्वादि आत्मा अतिशय नित्य अभिव्यक्तित्व हिर्ण्य गर्वादि रूप से अतिशय रूप से अभिव्यक्त है जित्य है वहां, वहां। इसलिए उन लोगों को नाम दिया ये कहा यदि सर्वनाम नाम यद अतः पर्व दिवो ज्योति ऐसा आया है यद सर्वनाम दिया है सर्वाम यदि सर्वनामना प्रकृतम ब्रह्म परामर्श थे प्रकृति क्या है इसके पूर्व में ब्रह्म की चर्चा की यद शब्द से क्या लेना सर्वनामे पूर्व का परामर्श होगा पूर्व था ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक का लोकस्य द्वारपान देदा कहा था ब्रह्म शब्द है वहां पूर्व मंत्र में आया हुआ ब्रह्म पद को ये यद पद ग्रहण करता है क्यों ब्रह्म नपुंसक शब्द में चलता है यद पद नपुंसक प्रयोग यही कहा जाए यदि सर्वनामना यद अतः परो दिवो ज्योति में यद शब्द आया सर्वनाम है सर्वनाम के द्वारा प्रकृतम ब्रह्म परामर्श है प्रकृति यहां ब्रह्म का प्रक्रम चल रहा है उपासना उसी ब्रह्म की है ब्रह्म शब्द है पूर्व मंत्र में इसलिए उसका परामर्श किया जाता है तस्वीर उपास्यार्थम उसकी उपासना करना उस ब्रह्म की इसलिए संसारात् उपरिष्ठात अवस्था उत्तम करते इसलिए संसार से ऊपर कहा व्यवस्थित बताए माने हाँ बहुत बड़ा है बहुत ऊंचे स्थान में बैठा है ये बैठा है उपासना करेंगे ईरानी कौशय ज्योतिषम तर आरोप है कि ब्रह्मा, ब्रह्म उन, उन लोगों में प्रकाशित करता है करके विशेष लोगों का नाम लोगों का नाम लिया था वही ब्रह्मा। ब्रह्म कौक्षय ज्योति पेट को कुक्षी बोलते हैं पेट कहते हैं कुक्षी उसमें होने वाले को कौशय कहते पेट में होने वाली ज्योति हमारे भीतर जो ज्योति है मैंने आत्मा तर आरोप उसका यहां आरोप करते हैं उस ज्योति का जो ज्योति उन उन लोगों में प्रकाशित हो रही है वही ज्योति यहाँ यहाँ है यहाँ है यहा, उसी ज्योति का यहाँ आरोप करते हैं और जो परमात्मा उन लोगों में भाषित हो रहा है वही परमात्मा यहां करके उस परमात्मा का यहाँ आरोप करते हैं इत्यादि ने कहा इदम बाब इदम एवत बाब मन एवं यही तो है वही ज्योति ज्योति इतने बड़े बड़े लोगों में प्रकाशित हो रही ज्योति वही ज्योति यही तो है कौन है प्रश्न होगा इधम कौन तो कहा यद यदि अश्विन पुरुषे अंतर मध्य ज्योति ही जो इस पुरुष में कार्यक्रम संघात में बीच के अंतर माने बीच में मध्य में एक ज्योति मध्य में होता है माने हमारे शरीर के मध्य भाग होता है इस शरीर के मध्य में ज्योति है जो ज्योति है वो ज्योति यही वही ज्योति यह है इससे भिन्न नहीं है तत्व तदैवानुप्राविशद वाली ज्योति वही ज्योति है इसको बनाया यही प्रवेश हुआ प्रवेश तो ज्योति ठीक है कक्षय ज्योतिषी प्रती के प्रमाण दर्शे थे कक्षय ज्योतिष पेट में हमारे भीतर में जो ज्योति हृदय में जो ज्योति है ज्योति माने स्वयं प्रकाश आत्मा या ज्योति माने कोई लाइट नहीं समझा कुछ लोग समझते हैं ज्योति माने लाइट फॉक्स वो ना आत्मा का को कोई आकार नहीं होता निराकार है आत्मा एक आकार है लाइट आकार होता है ऐसा नहीं कोई कहते नहीं ध्यान में ऐसे देखा सफेद सफेद देखा सफेद आत्मा नहीं होता रूप नहीं होता आत्मा का आपकी कल्पना हो जाती आप उस प्रकार की चिंतन में डूब जाते हैं किसी का आपका समझ लग गया ऐसा नहीं होता वास्तविकता यह है तो निराधार है कौशय ज्योतिषी प्रतीकें प्रमाण दर्शकें जो कौशय ज्योति जो परमात्मा का प्रतीक है जो तो प्रतीक ज्योति है ये प्रतीक परमात्मा का प्रतीक है उसमें प्रमाण दिखाते दृष्ट है अनुमान से ज्ञान होता है वो ज्योति दृष्ट वो तो परमात्मा यहाँ है प्रतीक रूप से यहाँ परमात्मा है इसमें प्रमाण देते अनुमान प्रमाण प्रमाण दर्शन थी प्रमाण दिखाते हैं भाष्यगात चक्षु चक्षु स्त्रोत्रण ग्राहेण लिंगे नुष्पना शब्दे है वो स्रोत ग्राहिएगा स्रोत इंद्र के द्वारा चक्षु से ग्राही है और स्रोत्र से ग्राही है दो से ग्राही है चक्षु चक्षुग्राही है और एक एकत्र ग्राही है चक्षु स्त्रोत्र लिखिएगा उसमें हम शब्द उसके माध्य द्वारा चक्षु का ज्ञान होगा म्योति का ज्ञान होगा और शब्द के द्वारा स्रोत्र का ज्ञान होगा स्रोत्र दृष्ट और श्रोत गुरूप में उपासना करें उसको ऐसा कहा ठीक है चक्षुषो भवती इति है। यहां पर कहते हैं उष्णिमा के द्वारा तो कैसे चक्षु का मान दृष्ट ज्ञान कैसे होना चक्षु का ज्ञान कैसे होना चक्षु का विषय पर नहीं है तो इंद्र के माध्यम से चक्षु का विषय को कैसे जाना चक्षु का विषय रूप होता है तो प्रश्न उठता है तो कहते हैं इसका फल में कहा है मंत्र में चक्षुषो भवती श्रोतो भवती ऐसा फल का है दृष्ट गुण का उपासना दृष्ट विशिष्ट परमात्मा को उपासना करने से माने दर्शनीय होगा कहा हुआ है वो फल के वचन के आधार पर ऐसी कल्पना करनी पड़ रही है फल फलवचन चक्षुषो भवती है इसलिए कहा चक्षुषो भवती थी फलवचनासारे न मंत्र के अंतिम में चक्षुषो श्रोतो भवती ऐसा आया है चक्षुष हो जाता है बोला हुआ माने है माने दर्शनीय इसलिए दृष्ट सब लेना पड़ेगा एक अनुकात है चक्षुषो भवती थी फल अनुसारेण फलवचन है मंत्र के अंतिम में से चक्षुष भविष्य ऐसा है होने से परस्वरूप्यम ऐक्यम आदा, आध्यासिकम आदाय उष्णिमा चाक्षुष मान उष्णिमा को कैसे चाक्षुष कहेंगे चक्षु से दिखाई पड़ता है ये ज्योति दिखाई पड़ती है कहा हुआ तो तो है चक्षु से उष्णिमा का क्या हम कैसे उष्ठिमा तो तुगिंद्र का विषय है प्रश्न उठता है तुगिंद्र का विषय है तो चक्षु से कैसे ग्रहण होगा क्योंकि यहां पर हुआ है उष्लिंग लेंगे ना चक्षु गृहते आया हुआ है अवगम्य जाना जाता है उसमें लेंगे कि द्वारा चक्षु जाना जाता है कैसे जाना जाए तो कहते हैं फलवचन ऐसा ही है चक्षुषो भवती आया हुआ इसका फल दर्शनीय होगा कहा हुआ है उसके आधार पर यह अर्थ करना पड़ेगा यही करना होगा चक्षुष भवती यदि फलवचन हम सह पर्स रूप ऐक्यम आध्यास आधार पर्स और रूप का अध्यास करके एक बना करके अध्यास करके क्योंकि जहां रूप होगा वह पर्श होगा तेजस पदार्थ में पृथ्वी पृथ्वी जल तेज में रूप है तीनों में रूप है पृथ्वी में, में है जल बह तेज में वह रूप भी है दोनों या रूप रूपम तत्व ऐसा होने से ये कहते हैं रूप स्पर्श स्पर्श रूप ऐक्यम आध, आध्यास आरोप करके दोनों का अध्या, अध्यास करके रूप का अध्यास करके उष्टि चाचुस में उष्टिमा को चाव देखना चाहिए दोनों एक ही जहाँ रूप है वहीं पर्स है इसलिए रूप के पर्श बोला हुआ समझना क्यों फलवचन ऐसे चक्षुषो भवती आया हुआ है मंत्र में ठीक है रूपस्पर्शो और ऐक्या रूप और पर्स में ऐक्य का जो अध्यास होता आरोप होता है ऐक्य का वो स्पष्टीकरण करते हैं जब क्या ऐसा स्पर्श रूपे जब गृह थे तब चक्षुषा आए तो त्विंद्र के द्वारा जो गृहित होता है जो वस्तु स्पर्श रूप से गृहित होता है पर्स रूप से गृहित होने वाले कौन कौन हैं पृथ्वी जल तेज वायु पर्स वाला है किंतु तौगिंद्र से गृहित नहीं होता बताओ तो हनुमान तो का विषय है वायु तौगिंद्र का विषय में तो वायु का गुण का गुण तौगिंद्र का विषय है स्पर्श जो है तौगिंद्र का विषय है तो चौगिंद्र तो के विषय में अन्वय है वो प्रत्यक्ष नहीं होता वायु तीन ही होते हैं कहा यह त्वचा स्पर्श रूपे तो जो वस्तु पृथ्वी हो चाहे जल हो चाहे तेज हो तो के द्वारा जो स्पर्श किया जाता है यद त्वचा तौगिंद्र तो तो के माध्यम पर से पर्स रूपेण गृह जो वस्तु गृहित होता है तत् चक्षुषा है चक्षुष भी उसका ग्रहण होता ही है तोगिंद्र के द्वारा जिसका ग्रहण होता है जो वस्तु का वो उस वस्तु का ग्रहण चक्षु भी होता है ये पृथ्वी है ये जल है ये, ये ज्ञान होता है छू कर के भी होता है देख करके भी होता है तो चौगिंद्र का और चक्षु का एक ही विषय बन जाते हैं ऐसा स्थान है, है। पृथ्वी चलते चौगिंद्र का विषय भी, भी है चक्षु का विषय भी, भी है ऐक्याभ्यास इसलिए किया गया है। एक टीका है। यदि उष्णम तेजो द्रव्यात्मगम जो उष्ण है अग्नि आदि है उष्णम तेजो द्रव्यात्मगम जो तेज रूप द्रव्य रूप तेज द्रव्य स्वरूप हैं तो इंद्र पर स्वरूप है बारे में तेज तेजस पदार्थ गृहित होता है अग्नि आदि तब तो चक्षुश चक्षु से भी, चक्षु से भी, चक्षु से भी होता है यह अग्नि है तो गंद्र से छू करके पता लग जाता है देख कर भी पता होता है तब रहे तुम्हारा तो इसमें क्या कहते हैं कि दृढ़ा तो, तो के विषय को चक्षु जो है मजबूती कर देती है तो ंद्र के विषय को दृढ़ प्रती ज्ञान का विषय बनाते चक्षु पहले छुआ धट को छुआ पता नहीं लगा क्या है बाद में लाइट देख चक्षु से देखा तो पूरा ज्ञान हो जाता है कोई तो मेरे ऐसी शक्ति ठीक है त्वचो तो दृढ़ायाम प्रतीत हेतु सुगिन्द्र में दृढ़ प्रतीति में हेतु है ऐसा है दृढ़ प्रती हेतु होता है तो चक्षु का देखा हुआ भी इतना विश्वास नहीं होता दूरस्थक जल दिखाई पड़ता है यहां बैठकर करके दूर में जल दिखाई पड़ता है कई बार धोखा हो जाता है रेत होता है जल बुद्धि हो गई चक्षु में तो जल हो रहा किंतु जहां जल बुद्धि हो गई थी वहां जाना स्पर्श करना यदि शीता स्पर्श पाया जाए चौदित्रेशन तो तब आ, वो मैं जो जल बुद्धि हुई थी वो सही है हनुमान चक्षु के देखा हुआ विषय को तोगिंद्री के द्वारा दृढ़ हो जाता है भ्रमस्थल में ऐसा देखा है जगह जगह यहां ब्रह्म में चक्षु ने तो बोल दिया जल है एकदम जलम बोला था चक्षु किंतु तो बाहर में तोगिंद्र द्वारा पर्श किया रेत मिला तो जल नहीं था ऐसी स्थिति हो जाती है चक्षु के विषय को दृढ़ ज्ञान का विषय बनाता है चक्षु तोगिंद्र कहा इसलिए यहां पर दिया था दूसरी बात ठीक काम चक्षु ने जो बताया उस वस्तु को दृढ़ करने वाला होता है देखा हुआ में इतना विश्वास नहीं होता छुआ हुआ में ज्यादा विश्वास हो जाता है स्पष्ट हो जाता है छूने का ऐसा चक्षुसा तालात्मा रूपा देते हैं इसी लेकर आए वो कारण आठ आग... चक्षु के साथ में को तो तादाद में होने से कहा इसलिए यही दिया उत के द्वारा जाना जाता है चक्षु बोला हुआ है तो कोविंद का विषय है यदि तो रूप पद भवती तद पर्सपति नियम आचार्य जो जो रूप वाला होगा रूप वाले कितने वस्तु हैं तेम पृथ्वी जलतेज पृथ्वी जलतेज रूप वाले होते ठीक है वो पर्श वाले भी होते यत्र रूपवत्तम तत्र तत्र पर्सवत्तम जहाँ जहाँ रूपान जो जो रूपवान होगा वहां हुआ पर्सवान होगा जैसे पृथ्वी जल तेज में रूप है और पृथ्वी जल तेज में परस है ऐसा होगा व्याप्ति बन जाएगी माने जहां रूप मिलेगा वहां परस जरूर मिलेगा इस्ती है रूप पृथ्वी जल तेज तीनों में मिलना है पर्स भी तीनों में मिलेगा जो रूपवत्त तो हो जाएगा हेतु पर्शभत्त तो हो जाएगा साधी जी कहना चाहते हैं यदि रूप पद भर्सपी नियम जो रूप वाला होता है जरूर वाला होता है ये तीनों में रूप होते हैं नियम होने से रूप स्पर्श तादात अध्यास रूप और स्पर्श का तादाद्या होने से तस्व चाक्षु शब्द सिद्धि इसलिए पर्श को चाक्षु शब्द की सिद्धि पर्श के द्वारा चक्षु चक्ष चाक्षुषत्व तो हेतु सिद्ध हो जाएगा इसलिए कहते हैं अविनाभूतत्वाच्य कहा अविनाभूत उसके बिना ना होना उसको अविनाभूत कहते हैं जैसे अग्नि और धूम में क्या संबंध है अविनाभूत संबंध है अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता धूम है तो अग्नि है सिद्ध होगा अविनाभूत संबंध है यत्र धोम तत्र उसके बिना न होना उसको अविनाव तेरे बिना ना इति नविना अग्नि के बिना ये हो नहीं सकता कौन धूम अगर धूम है तो अग्नि है इससे तो हो जाता जा है जा। मिट्टी के बिना घट हो नहीं सकता यदि घट है तो मिट्टी जरूर है तो पक्का हो जाता अभिनाभूत संबंध है माने धूम और अग्नि अभिनाभूत संबंध है चंदो अग्नि धूम में नहीं है धूम तो के बिना अग्नि नहीं हो सकती ऐसा नहीं बोल सकती धूम के बिना अग्नि होती है वह बिना भूत संबंध है धूम के बिना होती है ऐसा अविनाभूत संबंध नहीं दिखा सकते अग्नि को हेतु बना करके धूम को साध्य बना के अविनाभूत संबंध नहीं दिखा सकते धूम और अग्नि को दिखा सकते हैं धूम को हेतु बनाना अग्नि को साध्य बनाना उसका उसी प्रकार यहां भी जहां जहां रूप होगा वहां जरूर परसव होगा रूप पृथ्वी चलते दिन में है रूप श भी वहां अविनाभूत संबंध है परसवत्व बिना रूपत्व नहीं हो सकता यदि परस नहीं होगा जहां वहां रूप नहीं होगा जैसे वायु इसका आकाश आदि में पर्सत्व नहीं है तो रूप रूपवत्व तो भी नहीं है अभिनाभूतत्व रूपस्पर्श वो कहा रूप और पर्श में अभिनाभूत संबंध है जैसे धूम और अग्नि में अविनाभूत संबंध है उसी प्रकार रूप और पर्स में मान यूपत्व तत्र पर्सवत्त हो पर्श वाले के बिना रूप वाला होना संभव नहीं जहाँ पर्श वाला होगा वही रूप वाला बैठेगा ये ज्योतिषोलिंगम औष्टन ये जो वो जो संसार के ऊपर में दिवलोक के ऊपर में हिरनगर वाली लोगों में प्रकाशित जो ज्योति हो रही वही ज्योति यह है कहा हुआ है। ये शरीर के भीतर शरीर के भीतर में मध्य में जो ज्योति है कहा हुआ है तो उस ज्योति के किस रूप से ज्ञान होना है सब कहते हैं ज्योति ज्योतिषोलिंगम औष्णम उष्णता के माध्यम से ज्योति जाना जाता है तो जीवित शरीर में उष्णता पाई जाती है तो आत्मज्योति जरूर है यहाँ वही ज्योति जो ब्रह्मांड के ऊपर में प्रकाशित हो रही है वही ज्योति यह ही है यह तत्व प्राग सदा भी सकती है तो उष्ठिमा द्वारा परमाहट हमारे इस शरीर में मिल जाए उस काल में आत्मा है इसी तो जाता है मान अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा अनुमान से यही कहना है ज्योतिषो लिंगम उष्णम ज्योति का जो यहाँ ज्योति है वो प्रकाश है तो इसके लिंगक हेतु क्या तो है तो उष्णता है यहाँ उष्णम में आपको पाया जाता है तो आत्मा के काम आत्मा है व्यक्ति सिद्ध तो तो होता है तस्वीर तौगिंद्रीय से चार सौ शतों उपाध्यों में प्रस्तुति वो तोगिंद्रीय होता है उष्ण उससे चाक्षुषत्व कैसे होगा दृष्ट कैसे बनेगा वो ज्योति पूछता है पूछता है प्रथम कहा भाष्य में प्रथम पुनः तस्व्योतिषोलिंगम तो दृष्टि गोत्र आपत्य थे उस ज्योति का लिंग ज्योति का जो लिंग है प्रथम पुनः तस्व्योतिषोलिंगम तो दृष्टि गोत्र आपत्यते तो इन्द्र के विषय कैसे बनाया जाता है उसके लिंग को उसमें तोगिंद्र विषय कैसे बना दिया आह कहते देखो ये समझना पड़ेगा ये कैसे होगा जाना जाएगा आहा श्रोती कहती है यद प्रमाण यशिन काले मंत्र पद है उसका अर्थ यत्रिन शरीर इत्यादि है वो ज्योति का ज्ञान कैसे होता है देखो आत्मा आत्माहयकर करके ज्ञान कैसे हो य प्रमाण काले जिस काल में जिस अवस्था में एक तद क्रिया विशेषण ये माने ये जो विज्ञान जिस प्रकार होगा ये विज्ञान यथाश है तथा ये विज्ञान जैसा होगा या विज्ञान जिस प्रकार होगा उस प्रकार ये एक क्रिया विशेषण है विज्ञान क्रिया है है उसके लिए एक तक विज्ञान यथाचार तथा ये विज्ञान जिस प्रकार हो उस प्रकार, दि प्रकार, प्रकार। अस्विन शरीरे है हस्ते न आलभ्य इस शरीर में जो हाथ से स्पर्श करते तो हैं से टटोलता है स्पर्श करता है हस्ते न शरीर में हाथ द्वारा आलंबन करके मैंने परस करके पर सेड़ा स्पर्श के द्वारा उष्णमानम उष्ठिमा को जानता है जब उष्णमानम भी जाना ऐसा आएगा उष्ठिमा को जानता है कैसा उष्णिमा है खाली उष्ठिमा नहीं रूप सहभाविर उष्ण स्पर्शभाव भी जाना रूप के साथ रहने वाला जो उष्ण स्पर्श भाव को जानता है उष्ण स्पर्शत्व को जानता है रूप के साथ रहने वाला ऐसा जो जानता है सही उष्णिमा वो जो उष्णिमा है शरीर में जो गर्भाहट मिल जाती है उष्णा सउष्णान नाम रूप व्याकरण देहम अनुप्रविष्ट चैतन्य आत्मज्योतिषो लिंगम अद्य विचारा कहते वही उष्णा उस, उस आत्मज्योति का एक ज्ञापक हो जाता है लिंग हेतु होता है उष्मा कौन सा आत्मज्योति का कहते नाम रूप व्याकरण आया देहम अनुप्रविता है अन्य जीवे नाम रूप व्याकर ऐसा इसलिए षष्ठ अध्याय आएगा नाम रूप को स्थूलीभूत करने के लिए मान ये शरीर उत्पत्ति के पहले ना नाम है ना रूप आकृति भी नहीं नाम भी नहीं तो संसार में जब फूलता लानी थी फूलता लाने के पहली अवस्था में उसने ही किया मैं अपना ही जीव रूप से प्रविष्ट हो जाऊंगा जीवरूप से प्रष्ट होने में नाम रूप आ जाएगा फिर ये गाय है मनुष्य है घोड़ा है इत्यादि ज्ञान होगा अलग अलग ज्ञान होगा ऐसा तो वो जो सारा संसार में व्याप्त ज्योति जो है नाम रूप व्याकरण आया नाम रूप को स्थूलीभूत कहते हैं इसलिए संसार के स्वरूप ये नाम और रूप प्रत्येक का नाम होगा रूप अनुआकृति आकृति में अनुप्रविष्ट है देह में प्रविष्ट हुआ जो है देह बना करके देह में प्रविष्ट हुआ जो चैतन्य ज्योति है चैतन्य आत्मज्योति लिंगम उस चैतन्य आत्मज्योति का लिंग है यह कौन उष्ट सही उष्मा वो उष्णिमा उस आत्मज्योति है सिद्ध होता है आत्मज्योति करके क्या शरीर के उष्ठिमा से पता लगता है आत्मा है लिंगम अव्य विचारा विचार नहीं होता क्यों जहां उष्णिमा होती है वहां आत्मा जरूर होता है अव्य विचार जैसे धूम में व्यविचार जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है इस प्रकार जहां उष्णिमा होगी वहां पर आत्मा जरूर होगा वो आत्मज्योति जरूर है इसी प्रकार नहीं जीवंतम आत्मानम उष्णिमा पे विचारक यही जी, कहते हैं जीवित आत्मा है जीवित शरीर है वहां उष्ठिमा का वे विचार कभी नहीं होता मृत शरीर में तो वे विचार होगा वहां आत्मा भी नहीं है और भी नहीं जहाँ अग्नि भी नहीं है और धुआं भी नहीं है वहां जलहर भी नहीं दोष नहीं आता विपक्ष है किन्तु जहां उष्ठिमा होगी वह जरूर जीवित शरीर में उष्णिमा है तो आत्मा भी है यही गई नहीं जीवंतम आत्मानम उष्णिमा पे जीवित शरीर में उष्णिमा का व्यविचार नहीं होता उसका एवं जीविसन शीतो इति ही विज्ञात ऐसा स्थिति में कहीं आया जब तक गर्मा से तब तक जीवित होता है और जब शीत हो जाता है तो मर जाता है उसका एवं जीविसन उसका एवं जीता है तो गर्म रहेगा वो जीवित है तो गर्म होगा और मरता है तो क्या होगा शीत ठंडा हो जाता है ऐसा आया जाता है, है। मरण कालेचा तेज परस्याम देवतायाम परेण अभिभावक होगा और मरण काल में क्या होगा ये जो जीव यहाँ आया था वही आया वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है इसी छांद में आएगा आगे छठे अध्याय में आएगा अष्टम में आएगा अस् सोम प्रयत हो बाघ मनसी संपत्ति मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परिश्रम देवता है। ऐसा है। जब ये मरण काल आएगा जब मान शरीर छोड़ना है त्यागना है आत्मन कि हो जाता तो है इस काल में सबसे पहले हमारी इंद्रियां काम करना छोड़ देती है मन चेष्टा कर रहा मन काम कर रहा ऐसा लगता है मन से लगता है कि कुछ बोलना चाहता है कुछ करना चाहता है बोल नहीं पाता वहां बाघ मनसी संपत्ति सारी इंद्रिया मन में एक हो जाती विलय हो जाती सारी इंद्रिया इंद्रिया काम नहीं करेगी देखना सुनना आदि बंद हो जाएगा बोलना बंद हो जाएगा किन्तु लगता है कि उसके चेष्टा से पता लगता है मन काम कर रहा है उसका बांग मानसिक संपत्ति अश्य अश्य सौम्य पुरुष से प्रयत् तो जो मरणासन बरण, व्यक्ति है उसके कहा वो दाल ऋषि बताओगे छोटे बांग मानसिक संपत्ति बांग मन में एक हो जाती है माने खाली बाणी नहीं सारी इंद्रिया कर्म इंद्रिया ज्ञानियां सब मन मिलीन हो जाते हैं और मन प्राण एक कुछ क्षण के बाद में मन भी अपना चेष्टा करना छोड़ देगा प्राण चेष्टा रहेगी उदुषवासी अवस्था में रहेगा मन प्राण एक होगा और प्राण तेज जैसी तेज माने वहां पर स्व अध्यक्ष आया हुआ है प्राण अध्यक्ष में जीवात्मा में मिलीन हो जाएगा एक होगा और जो जीवात्मा है तेज देवता है। वो परमात्मा में जो तो नाम रूप व्याकरण करने के लिए आया था जहां से आया वही एक हो जाएगा जैसे दीपक बूझ जाता है दीपक बूझना माने क्या हो जाता है तो तेज में एक हो जाता है वो पहले भी तेज था वो चलिए ते विशेष तेज एक दिखाई पड़ रहा था ज्वाला देवी को दिखाई देता था बूझा साम, तेज सामान्य हो गया तेज सामान्य में भी नहीं है कारों में भी नहीं ऐसे है ऐसा आया है तो तेज परेशान रहते थे परे अभिभागत तो हो गया था तो क्या होगा तो कहते हैं ये कहते हैं मरण काल में मरण माने सब होना मरण है मरण काल में क्या हो जाता है वो जो तेज माने जो जीवात्मा है वह ये जो ज्योति यहाँ पर उसकी के द्वारा पाई जा रही थी ज्योति वो कहा जाता है ज्योति कहा परश्याम देवता जो परमात्मा उसमें परेड़ अविभागत तो होगा परमात्मा का साथ अविभाग विभाग नहीं होता ऐसा कहा ऐसे स्वीकार किया एक ही है अतो असाधारण लिंगम औष्टम अग्नि रिव धूम है या असाधारण लिंग है पुष्पता वो ज्योति है जो ज्योति सारे संसार में व्याप्त है वही ज्योति यहां है इसके लिए लिंग हेतु मिल जाता है क्या पुष्किमा शरीर में पष्णिमा पाया जाता है तो वह आत्मा है सुंदर है जैसे अग्नि रिव धूम जैसे अग्नि का परिचय गए धूम धूम के द्वारा अग्नि परिचय हो जाता है जो इसी प्रकार पुष्किमा को पुष्णिमा को स्पर्श करके पता लगता आत्मा ज्योति है सिद्ध अतः तो तस्य परस्य ऐसा दृष्टि इसलिए उस ज्योति के यही दृष्टि है दर्शन यही दर्शन है यही दर्शन है उसके के द्वारा जानना साक्षाति व दर्शन दर्शन ये साक्षात जैसे दृष्टि साक्षाति व दर्शन जैसे दर्शन हो मान दर्शन का उपाय यही है उसको आत्मा को देखना हो तो क्या हो उष्ठिमा को छूना तो आत्मा ही सिद्ध हो जाता है यह है आत्मदर्शन यह है ये नहीं कि आत्मा आग का विषय नहीं फाड़ करके देखना मैंने अनुमान से पता लगता है किसे लगता है अनुमान से ये नहीं आग फाड़ करके आत्मा देखा जाए आत्मा आकार में क्या देखोगे आप ऐसा है जैसे दाल में नमक देखना आग का विषय नहीं होता वो हो। फिर भी देखना सब तक प्रयोग होता है ध्रुवा का विषय है माना अनुभव में आने अनुभव में आना पुष्णिमा है तो आत्मा है अनुभव में ठीक है कहा दर्शन है, आगे तो है, है।, तो है।, आगे। है। <laughs> उसका आगे दूसरा है श्रवण भी है श्रवण के बारे में बात बोलता है ठीक है एक तथित क्रिया विशेषण कहा था उसका अर्थ कहते हैं यथा एक तथा यह होगा क्रिया विशेषण ऐसा होता है क्योंकि विशेषण कभी कर्ता का विशेषण बनेगा आएगा कभी कारक का कारक के विशेषण बने के जिस कारक का विशेषण होगा उसी कारक का हो जाएगा वो किंतु तो कभी का विशेषण क्रिया का भी होता है उष्णमा बीजादी बीजादिक्रिया है उसके विशेषण एक तत्त शब्द कहते हैं यथा एक विज्ञानम स तथा जिस प्रकार विज्ञान हो या किसका विज्ञान हो आत्मा का विज्ञान जिस प्रकार हो उष्णमा के द्वारा एक तथा विज्ञान क्रिया विशेषण विज्ञान क्रिया में शब्द विशेषण है संस्पर्शेण उष्णमानम निती चेत यदि पर्श के द्वारा उष्णिमा को जानता है संस्पर्शेण उष्णमान बिजाना उष्णिमा को गर्मा है तो जानता है छू करके जानता है तो कथम तरी तस्य तस्वीर चाक्षुसत्व फिर चाक्षुषत्व कैसे होगा उसको तो बोलना चाहिए तो इंद्री के द्वारा अनुभव हो रहा है और कहते चाक्षु चाक्षुसत्व कैसे करेंगे दृष्ट शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे ये प्रश्न है संस्पर्श न उष्ण आनंद जान आती चेत यदि उस शरीर के गर्माहट को पर्श के द्वारा जानता है तो इंद्र के द्वारा जानता है तो कथम तक ही तस्वीर चाक्षुष फिर चाक्षुष्त्व तो कैसे होगा पर्श के द्वारा जो आएगा वो तो तो होगा ये शंका हो गई कहा रूप सहभागिन कहा खाली ऐसा उसके बाद नहीं रूप के साथ रहने वाले उसके बाद जा जा रूप होगा वह उसके बाद रूप के साथ रहने वाला रूप है वह जहां उष्टिमा होती है वहां रूप होता है तेज में उष्टिमा है रूप भी है वह रूप तेज में उष्टिमा है तो रूप है रूप के साथ रहने वाले को उष्णिमा भी है, भवतो औपचारिकम औष्टम औष्ट चाक्षुत यह गौण प्रयोग हुआ है वास्तव में उष्टता कोई चक्षु का विषय नहीं है तो भगवत औपचारिकम औष्ठस्य चाक्ष उष्णता में चाक्षु सत्व जो है गौण प्रयोग वाले मान लेते हैं तथा कथम तिंग फिर वो उष्टिमा कैसे लिंग बनेगा चाक्षु सत्य के प्रति ये की पूर्विक शिर्थम तरिंगिंग कैसे बनेगा हेतु कैसे बनेगा ये आशंका जीवन प्रत्यायन द्वारा कौशल ज्योतिषी तिंगत्म साधय जीवन के प्रत्यायन के द्वारा विश्वास के द्वारा यदि उष्टिमा है तो आत्म जीवन है जीवन के माध्यम से कौशय ज्योतिष ये कौशय ज्योति पेट के जो ज्योति है ये ज्योति में तस्व लिंग मन औषण से लिंगक उष्णमा है तो आत्मा है सिद्ध होता ज्योति है सिद्ध होता है इसके लिए कहा सही कहा सही उष्णमा नामरूप व्याकरण देहम अनुप्रविष्ट से चैतन्य आत्मज्योतिष लिंगम अभ्य विचारा जिला ज्योतिषिमा है वह नामरूप फूलीभूत करने के लिए देह में प्रविष्ट हुआ जो परमात्मा है आत्मज्योति है उसका लिंग है मन हेतु है अभिविचार है जान उष्णमा होगी वह आत्मा हो, अवच्छेतन होगा जीवात्मा तस्पिचारम्स हो रहे थी जीवात्मा रूप से अव्यपिचारी है जहां उष्णमा होगी वहां जीवात्मा जरूर होगा परमात्मा तो है कि नहीं संदिग्ध अवस्था है किंतु जहां उष्णमा होगी वहां शरीर में वहां जीवात्मा जरूर होगा जीवात्मा तस्व्यचारम्भ हो रही थी जीवात्मा रूप से उष्णता में अव्यपिचारिता है यत्र उत्तम तथा जीवन ऐसा करता। नहीं, नहीं जीवंतम आत्मा नम उष्णमा दी जीवित आत्मा को उष्णिमा वे विचार नहीं करती जैसे अग्नि को धूम बे विचार नहीं करता अग्नि के अभाव के अधिकार में धूम नहीं रहता ठीक इसी प्रकार जीवित शरीर को छोड़ करके उष्णिमा दूसरी कर जगह नहीं जाती नहीं जाती ठीक है तो बस स्त्रुति में संवाद है उसी विषय में जीवित शरीर को उष्णमा नहीं छोड़ती उष्णमा आए तो जीवित शरीर जीवित है वो इसी तो होता उसे है उसमें स्त्रुति का संवाद कराते हैं उष्ण एव जीवित शीतो मनुष्य ऐसा स्तुति है क्या जीता है तो उष्ण है वो मरा आए तो शीत है वो सीता तो मरा हुआ समझना यदि उष्ण जीवित समझना जब मोर्चा आदि अवस्था में व्यक्ति पड़ा होगा तो गर्मायुष्म अविश्वास अभी हाई बोलते यदि विश्वास बंद हो जाता कभी कभी यदा जीव से लिंगम जब जीव का ऋतु बनता है उष्णता या जीव है क्या कैसे पता लगता है उष्णता के माध्यम से यदा जीव से लिंगम औष्टम जब जीव का लिंग उष्णता है तदा तब परस्य ज्योतिषत् लिंगम भवती है वह परमात्मा का भी लिंग बन जाएगा जब जीव का लिंग बन गया हेतु बना है उष्णता और उष्णता जो है उसके भी लिंग हो जाती है कैसे कहते हैं जीव एकत्व होगा। परमात्मा का लिंगित जीवात्मा परमात्मा एक ही है एकत्व तो परमात्मा जी परमात्मा को एक ही रूप से जाना जाता है इसलिए कहते हैं मरण काले से कहा जाना है छठे अत्याय में आएगा ये सठ अत्याय अष्टम खंड में आएगा मरण काले से परस्याम देवतायाम ही परेड़ अभिभावक होगा मरण काल में कुछ जीव जो है परमात्मा से अभेद हो जाता है इसे दिखाया है अभी जीवित अवस्था में तो भिन्न लग रहा है परमात्मा भिन्न है जीवात्मा भिन्न ऐसा प्रतीत होता है कि तो वर्ण तो काल में तेज परश्याम देवताएं ऐसा है, है। तो मंत्र पूरे आएगा अश सौम्य पुरुष से प्रयत् बाघ मनसी संपत्ति मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परश्याम देवतायेगा ठीक है बाघादि मनसी ही कहते इसका अर्थ कर देने अष्टम खर्म में मिलेगा बागादी मनसी बागादी इंद्रिया सब मन में लीन हो जाते हैं मृत अवस्था में जब मकाल मुगूर्सू अवस्था होगी उस काल में सबसे पहले हमारी इंद्रिया काम करना छोड़ती है उस काल में चाहे कर्म इंद्रिया हो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो ऐसी स्थिति होती है तो बाघादी मनसी बाघादी इंद्रिया मन में लीन हो जाती है और मन प्राण मन प्राण एक हो जाता है मन की चेष्टा भी नहीं देखते प्राण की गति देखते और दिखाई पड़ता उसका प्राण तेजसी माने प्राण तेज में माने क्या होगा तद अध्यक्ष आया हो ब्रह्म सूत्र में तेज माने वहां जीवात्मा है तेजसी तद अध्यक्ष लक्षणम अध्यक्ष लक्षण शरीर का अध्यक्ष कौन जीवात्मा राजा है वो अध्यक्ष है वो। शरीर का अध्यक्ष है अध्यक्ष लक्षणम जो अध्यक्ष लक्षण जीवात्मा है वह और देवताया देवता में, में। देवतायाम परमात्मा ख्याम पर देवता कौन है यार इंद्रादी परमात्मा नाम की देवता कैसे देवता है संपत्ति संपन्न होता है इसे जीव से परिणाम तदर्थात्मना जीव का परमात्मा के साथ परमात्मा कैसा है तत्पद का अर्थ है तत्व विषय हुआ तत्पद का अर्थ है परमात्मा तदर्थात्मा तत्पद का अर्थ वाला है वो तत्वसी का जो तत्पथ उसका अर्थ होता है परमात्मा तो तदापना सह उसके साथ अभिनप्त से होगा अभिनप्त सिद्ध होगा जीवस लिंगम तदी लिंगम जो जीव का लिंग होगा वो परमात्मा के अलिंग हो जाता है ये की हो जाता है ये एक टिप्पणियां है। एक दूती एक में कहा तद अध्यक्ष लक्ष्मण अध्यक्ष लक्ष्मण प्राण अध्यक्ष जीवात्मा का प्राण का जो अध्यक्ष है जीव शरीर का अध्यक्ष है इंद्र अध्यक्ष जो जीवात्मा है तत्तेज है वो तो तेज शब्द से कहा गया है तो जीव है पर श्याम देवता में पर, पर देवता मने परमात्मा में लीन हो जाता है परमाता में कहा तथा सूत्र ब्रह्म सूत्र आया है सो तो अध्यक्ष है तद उपग वो, वो तेज वो जो अध्यक्ष है सब मने प्राण वो जो प्राण है अध्यक्ष में लीन हो जाता है उसी में जाते आया है दो नंबर में कहा तदर्थात्मना तत्पदार्थात्मा तत्पर के अर्थ के साथ तत्पर माने तत्व तो मसीन आ जाओ तत्पर और तद भवती लिंगम तदीस लिंगम का जो जीव का लिंग है वो परमात्मा का लिंग हो जाता है तद माने औष्णम जो औष्ण लिंग है जीव का वो परमात्मा का लिंग हो जाता है यदा ही जीव से परस यथो से लिंगात अवगति जब जीव का परमात्मा का दोनों का एक ही लिंग से ज्ञान होगा किस लिंग से होगा औष्ण से शरीर में उष्णता पाई जाती है तो जीव है सिद्ध होता है जीव है तो परमात्मा है वो क्यों पर, जीव को परमात्मा में एक बताया स्मृति ने तेजा परसा बताया, बताया है एक ही होना है इसलिए उष्णता द्वारा जीव का ज्ञान हुआ तो परमात्मा में ज्ञान होगा गया अवैध होने के कारण एक यदा ही जीव से परस्य चाह यथो लिंगा और अवगति जब जीव और परमात्मा का दोनों का यथोक्त लिंग मानी उष्णिमा जो लिंग है धर्माहट लिंग के द्वारा ज्ञान हो अवगति या ज्ञान होता है तदा मैंने तत्व उस संस्था में अवश्य ज्योतिषा जो, जो कुक्षी में होने वाला ज्योति है वो जो जीव परमात्मा है तद अधिकरण सच और उसका जो उष्णता का जो अधिकरण है कक्षय ज्योति उसका सूतरा जो जीव और परमात्मा का ज्ञान हो गया वो ज्योति का ज्ञान वही जाता ज्योति का ज्ञान वही जाता है अतः इत्यादि होता है अतः असाधारण औष्णम अग्नि इसलिए असाधारण लिंग हेतु है जैसे अग्नि के लिए धूम असाधारण हेतु होता है इसी प्रकार उष्णता या उस परमात्मा का यहां प्रवेश है करके बताने में असाधारण हेतु हु। है ठीक है। उष्णस जाठरे ज्योतिषी <kohem> प्रतीके लिंगत्ती उष्णता जो है ना जो जाठर ज्योति में जठर वन पेट पुनरवि जठरे जयने पुनरवि जनने जठरे शयन जठर वन पेट तो उष्णस जाठरे ज्योतिषी जठर में होने वाले को जाठर बोलते हैं अन प्रत्यय लगाएगा पेट में होने वाले जो ज्योति है उसका उस उष्णता को प्रतीक है वो प्रतीक है परमात्मा का प्रतीक है लिंगत्व से जब उष्ण लिंग बनेगा धर्म हेतु बनने पर लिंगम तलिंग उसका लिंगत दर्शन लिंग में बताना चाहते हैं तलिंग माने तीन नंबर जो मिलेगा तलिंगत्व दर्शन लिंगत्व भी आ जाएगा कहना चाहते कैसे तो अतः तस्व परस्य ऐसा दृष्टि कहा? वो तो परमात्मा का यही दर्शन है दृष्टिमान दर्शन लुट करेंगे तो दर्शन बनेगा दृष्टार्थ जो तो तीन करने पर बना हुआ है दृष्टि ये दर्शन है उसका यही दर्शन है उष्णिमा के द्वारा जो ज्ञान होना उसका शरीर में उष्णिमा पाई जाती है तो परमात्मा ही होना ये दर्शन है अतः तस्य परस्य ऐसा दृष्टि साक्षात्व दर्शनम साक्षात जैसे दर्शन है दृष्टि साक्षात् वह दर्शन दर्शन उपाय दर्शन का उपाय यही है उष्णिमा क्या उपाय है शरीर की उष्णिमा उसके दर्शन को पाए। है आए तो वह है इसलिए उपाय ठीक है हमें कहते हैं विष्णुरिव प्रतिमायाम जैसे विष्णु के प्रतिमा में दर्शन होता है विष्णुरिव प्रतिमायाम जाघरण ज्योतिषा परस ज्योतिष तादात्मा दिखता जैसे विष्णु का प्रतिमा में तादात्मा होता है हम प्रतिमा को एक विष्णुमान की पूजा करते हैं यह नहीं की विष्णु अलग है प्रतिमा अलग है बुद्धि नहीं होती एका, एक, एक, एकता बुद्धि होती है हमारी यही विष्णु है अध्यास हो जाता है जैसे प्रतिमा के साथ एकता का एकता होती है विष्णु की इसी प्रकार उपर उप। ज्योति यहाँ इस ज्योति के साथ एक है ये कहते हैं विष्णु और युव प्रतिमायाण ज्योतिषा परश ज्योतिषा तादात्मा जैसे विष्णु का प्रतिमा में तादात्म्य है उसी प्रकार परम ज्योति का यहां जाठन ज्योति के साथ में है ये जब जाठन ज्योति का दर्शन हो गया तो परमात्मा का दर्शन हो गया सबाप्य है आगे टीका में कहते हैं प्रत्येक द्वारा दृष्टि उपाय उपायवत्त जैसे प्रत्येक के द्वारा दर्शन का उपाय बता दिया प्रत्येक क्या है इस शरीर में उष्णिमा को लेकर के यहां पर प्रतीक बना हुआ है पेट के भीतर में जो ज्योति का ज्ञान होता आत्मा ज्ञान होता है उसके द्वारा परमात्मा ज्ञान वाना बताया प्रतीक द्वारा दृष्टि उपाय वत प्रतीक के द्वारा दर्शन के उपाय जैसे बता दिया दर्शन के उपाय क्या था उसके नाम इसी प्रकार तस् उसी परमात्मा ज्योति का जो तो परम ज्योति है परमात्मा उसका श्रवण उपाय जब लिंगातरम श्रवण का।, का उपाय भी है उसका सुना भी जाता है परमात्मा सुना जाता है जैसे देखा गया उसे सुना जाता है कैसे शरीर के भीतर सुना जाता है कैसे सुना जाता है तीन तरह से सुना जाता है मंत्र में बोला था रथ के आवाज के समान रथ चलता है ना गाड़ी चलती है तो उसका आवाज अथवा बैल के डुराने के समान अथवा अग्नि के चट आवाज आने के समान कब होगा कान बंद करके दोनों कान बंद करके बैठा हो जो नाद ध्वनि सुनते हैं नाद बोलते इसी जो नाद बोला हुआ होता है ऐसे सुना पड़ता है ये कहना चाहते हैं प्रतीक द्वारा दृष्टि वत जैसे प्रतीक के माध्यम से दर्शन का उपाय बता दिया उस आत्मा का आत्मा है आत्मा नहीं, नहीं कर सकते है दर्शन का उपाय जैसे बताया उसी प्रकार तस्या उसी ज्योति का श्रवण उपाय लिंगातरम श्रवण का उपाय शून्य का उपाय क्या है कहते हैं लिंगान्तरम दर्शनती अन्य दिखाते हैं अन्य दिखाते हैं तथा इत्यादि का तथा तस्य ज्योतिषा ऐसा श्रवण है उस ज्योति का जो, सारा संसार में व्याप्त ज्योति है वही ज्योति यहां है उस ज्योति का, का ये ज्योति का यह श्रवण का उपाय है जैसा श्रवण उपायों की उच्च माना है का उपाय भी है उच्च मान, आगे कथन किया जाएगा कथन किया जाए ऐसा श्रवण का उपाय उसका क्या है यत्र बने ये जिस काल में जिस अवस्था में यत्र मंत्र कर लो णो अपृह इत्यादि शब्द है ये त्रिया पद है वहां भी क्रिया विशेषण बोलना चाहेंगे माने माना जिस काल में पुरुषो ज्योतिषो लिंगम सुश्रू सके स्रोतों में छाने ये जो मनुष्य है उस ज्योति का लिंग मानी हेतु सुनना चाहता है वो तो ज्योति है करके कैसा पता लगे कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई पड़ता है वो शब्द सुनाई पड़ रहा है तो ज्योति है ऐसा सिद्ध होगा वो शब्द ही ज्योति नहीं शब्द हेतु है वो कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई पड़ रहा है वो हेतु बनेगा यदा पुरुष और ज्योतिष लिंगम सुश्रू सति मनुष्य स्रोतों में छि जब एक मनुष्य उस चेतन के उस ज्योति चेतन का लिंग सुनना चाहता है तथा तब क्या करना ये तत्कर्ण इस कान को बंद करके उसके हेतु भी रहेगा जैसे उष्टिमा दृष्ट का हेतु था यहाँ पर सूर्त का हेतु है शून्य का हेतु क्या है शब्द सुनाई पड़ेगा बोलते सब सबको बोलेंगे तथा यतत कर्णों अभिग्रिया इस कान को बंद करके यतत शब्द क्रिया विशेषण है अभी यद्ध क्रिया के विशेषण है यथा श्रवण ये तथा जिस प्रकार श्रवण हो सके उस प्रकार करना कान को क्या अप्रिय पिदाय अपिदाय उसको कान को बंद करके अर्थ अभिदाय आता होता है उसका कहा अंगुलिभ्याम प्रोणृत्य अंगुली को तारा आच्छादन करके प्रणु या आच्छादन धातु है अंगुली से दबा करके कान को प्रोणृत्य निदम रथ जैसे रथ के आवाज के समान रथस्यव रथ रथ के आवाज के समो नि घोषो रथस्य इव घोषो निनदर का रथ के जैसे घोष आवाज आएगा गाड़ी के जैसे आवाज आएगा उसको निनदर कहा हुआ है तम ही वस्त्री रथ के गाड़ी के के आवाज के समान आवाज सुनाई सुनता है कान बंद करने की आवाज सुनता है व्यक्ति और नदूरी वह वृषभ पूजित ऐसे ऋषभ पूजित पूजित मानी ऋषभ मानी बैल होता है बैल के डुगरने के समान जो शब्द सुनाई पड़े कान बंद करने पर शब्द होता यथा जब अग्निर बहिर्ज्वलत है जैसे अग्नि बाहर में जलती है अग्नि बाहर जल रही है वैसे आवाज भीतर आ जाए बाहर के अग्नि तो अलग है वो जल रही चरचड़ आवाज आता है किंतु तो भीतर में ऐसा आवाज आ जाए कान बंद करने पर अग्नि ज्वलत एवं शब्दम अंत शरीर जब ऐसा शब्द शरीर के भीतर में सुनता है कान बंद करने पर गाड़ी के आवाज के समान बैल के बिगड़ने के समान अथवा अग्नि के जलते चरचड़ आवाज ऐसा सुनता है तदेतक ज्योतिर दृष्ट श्रुत लिंगत्व तो ज्योति दृष्ट और श्रुतलिंग दो लिंग होने से दृष्टम च्रुतम ची उपासित इसलिए वो ज्योति को दृष्ट गुण का आधान और श्रुत गुण का आधान करके उपासना करना चाहिए ये कहा टिप्पणी एक और दो एक नजित यह शब्द माने बैल के डुगरने के समान जो शब्द होता है वो तो बाहर होता है शब्द किन्तु तो? एवं विधअ शब्द उपासन होते ऐसा शब्द भीतर सुनता है कान बंद पर सुनता समझ और दूर टिप्पणी में कहा एवं बहिर्ग् यथाशब्दों भवती एवं शब्द होता बाहर जलते हुए अग्नि के जैसा शब्द होता है वही शब्द नहीं वैसा शब्द कान बंद करने पर भीतर सुनता है तो ये लिंग बनते हैं वो ज्योति के विषय में ये हेतु है ये ऐसे शब्द हो रहा है तो वह ज्योति जरूर है वह आत्मा जरूर है, है। ये सिद्ध हो रहा है अच्छा उपासन कहा अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। तथा तथा उपासना चक्षुषो दर्शनीय श्रुतो दर्शन हाँ। ऐसे उपासना करने से तो च उपासना गुण विशिष्ट उपासना करने से तो जो उपासक चक्षु तो भी चक्षुष होगा दर्शनीय होगा और श्रुत बने विस्तृत होगा श्रुत भी होगा श्रुति की उपासना की तो श्रोत बनेगा विस्तृत होगा ख्याति प्राप्त होगा यद पर्ष उपासना निमित्त फलम तदरूपे संपादे चक्षुषगी अये तो पर्सगुण संबंधी निमित्त फल है गुण दर्शन चक्षुष होना किंतु चक्षु में उसका रूप में संपादन करते हैं, चक्षुष भगवती मंत्र में है तो पर्श गोण निब फल है वो किन्तु चक्षु में उसका रूप में संपादन करते हैं उसको क्यों रूप स्पर्श हो सहभागि रूप और पर्श सहभागी जहां जहां रूप होगा वहां पर्श रहेगा रूप और पर्श का सहभागी पर्श और रूप का सहभागी नहीं है रूप और पर्श का धूम और अग्नि की सहभागिता है जहां धूम होगा वहां अग्नि होंगी अग्नि और धूम की सहभागिता नहीं है जहां जहां अग्नि होते है वहां धूम नहीं होता इसी प्रकार है यत्र रूपवत्म तर पर ऐसा तो, तो मिलेगा कहा मिलेगा पृथ्वी जल तेज में मिलेगा रूपवाणी है परसवानी है किंतु यत्र यशुवत्म तत्र रूपत्व नहीं मिलेगा कहां पर विचार है वायु वायु विचार है स्वभावी देखते ऐसे रूप स्पर्श है स्वाभाविक रूप और स्पर्श में सहभाविता है और इष्ट क्या है उपासना का फल क्या है इष्ट हो दर्शनीयता इष्ट है इष्ट नहीं एवं विद्या या फल उपन ऐसा दर्शनीय अवधानी पर इस उपासना का फल सिद्ध होगा न तो मृदुवा की पर्शवत् पुष्ट पर्श के कारण मृतवादि पर्श मानते तो उपासना का फल सिद्ध नहीं होगा यह ये, तो ये दो प्रकार के गुण को जो उपास जानता है कौन गुण दृष्टत्व और विशिष्ट परमात्मा पर उपासना है स्वर्गलोक प्रतिपत्ति उत्तम अदृष्टम फलम और स्वर्गलोक प्राप्ति जो है मैंने हार्द ब्रह्म की प्राप्ति स्वर्ग माना हार्द ब्रम्ह मान दुखे नवेदन न चक्रस्तमतरम अभिलाषो प्रतम च तम स्वपदास्पद सुख विशेष को, को स्वर्ग कहा जाता है आत्मा सुख विशेष है सुख है, रूप है ऐसा होता है माने जहां दुख का नाम और निशान न हो जो सुश्री में दुख का नाम निशान नहीं मिलता है उसके ऊपर तूरीय अवस्था में कहा दुख का नाम निशान होगा यह नुखे में समझना न तो ग्रत एक बार मिल जाए वो आत्मतत्व मान निर्णय हो जाए भाई ब्रह्म हो बोलने के लिए नहीं निर्णय हो जाए से अतिरिक्त होकर हम ब्रह्मास में हो जाए फिर फिर घरित नहीं होगा फिर देह भाव नहीं आएगा एक एक बार भी ऐसा हो जाए निर्णय हो जाए बोलना अलग निर्णय होना अलग है निर्णय अपने हाथ की बात है बोलना तो क्या असर है बोलने में कुछ नहीं लगता बोलने में सारा है निर्णय हो तो जाएग्रस्त होना चाहिए अभिलाषो पर नियतम को वही अभिलाषा की प्राप्ति अभिलाषा उसी की है अपने आप के लिए ही अभिलाषा होती है ससुर सशुखम स्वल स्वर्ग स्वर्गफल का आस्पद विशेष सोता है ऐसा तो ये स्वर्गलो का प्रतिपत्ति तो उत्तम अदृष्टफल यह हार्द ब्रह्म की जो प्राप्ति है यह स्वर्ग पुनः हार्द ब्रह्म है उसकी प्राप्ति अदृष्टफल पहले से कहा है दूर अभ्यास आदर अर्थ कहा दो बार कहा उसको आदर के लिए कहा यहम वेद एवं वेद जो के लिए कहा समय हो गया है टीका से फिर कर ओ सर्वं मंगाई मुकाशुश्रोत्रपटो मामा ब्रह्मोपनिषदन माहं ब्रह्म निराकुर मा ब्रह्म निराकर कदा कर्मास्ते